CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी मित्रों कविता मंजरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि भगवती चरण वर्मा की एक कविता दीवानों की हस्ती तो आइए सुनते हैं यह कविता हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले आए बनकर उल्लास कभी आंसू बनकर बह चले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले किस ओर चले मत ये पूछो बस चलना है इसलिए चले जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिए चले दो बात कही दो बात सुनी कुछ हंसे और फिर कुछ रोए चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पीए चले हम भिक्ख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुल कर खेल चुके हम हंसते हंसते आज यहां प्राणों की बाजी हार चले अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले हम धूल उड़ाते जहां चले मित्रों इस कविता को सुनकर आपके मन में भी कुछ लिखने की चित्र बनाने की भावना अवश्य जगी होगी तो क्यों ना आप भी उठाएं अपनी कलम और लिख डालें एक सुंदर सी कविता अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की एक कविता दीवानों की हस्ती ध्वनिंकन बटिलेंगलिंगडू और शानू मुक्सीम वाचन अजीत होरो और वंदना अली मर्दन ध्वनि संपादन निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी नई दिल्ली